भुस्व सुप्रजा प्रजा श्याम सुवीरो वीर सुपोष पोष नर्य प्रजा मे पाहींस्य पशूं मे पाही अथर्यत मे पाहि ईश्वर से प्रार्थना की गई है मंत्र में हे ईश्वर आप भूर भुव स्व भूति भवती भू आप हैं वर्तमान हैं वर्तमान स्वरूप वाले हैं भूव सब संसार के रचयिता हैं स्वुख रूप हैं आप इन गुणों वालों से हमारी प्रार्थना है कि हम प्रजा भी सुप प्रजाओं से युक्त हो जाऊं वीर सुवीरों और वीरों के सहयोग से या से युक्त होकर के अच्छे वीरों वाला हो जाऊं पोषण युक्त पदार्थों से पुष्ट हो जाऊं नर है नरों के नरों में उत्तम या नरों को सर्वमार्ग पर चलाने वाले आप हमारी प्रजा की रक्षा कीजिए संशय प्रशंसा के योग्य पशु में पाही हमारी पशुओं की रक्षा कीजिए अथर्य हे अथरीय सर्व्यापक पितुम् हमारे अन्न आदि की रक्षा कीजिए इसमें जो पहला शब्द है भू तो भू का अर्थ यहाँ पर वर्तमान किया गया है आप सदा वर्तमान हो तो इस शब्द से हमको अपनी ये जो दुर्बुद्धि होती है ईश्वर को हम मानते तो हैं किंतु परोक्ष स्वरूप में मानते हैं वर्तमान स्वरूप वाला नहीं मानते सामने है ऐसा नहीं लगता है ना है या तो दूर है या कहीं और किसी काल में होगा पहले था आगे होगा ऐसा कुछ होगा कहीं पर जा करके सीधे सीधे हमारी वर्तमान बुद्धि का विषय नहीं बनता है तो वो क्या है अज्ञान है हमारी जो अनुभूति होनी चाहिए ज्ञान जो होना चाहिए इस प्रकार का परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष है सामने है वर्तमान में या इसी काल में और इसी देश में है तो आप सदा वर्तमान हैं सदा से हैं सदा रहेंगे अर्थात हैं अभी भी हम्म और भवती भू जो होता है मूल अर्थ तो इसका यही बनता है बाकी फिर अन्य स्थलों में भी भू का प्रयोग प्राण का भी प्राण हो जाएगा वो भी अर्थ निकलेंगे लेकिन यह अर्थ होता है भूबह का ऐसे दुखों से छुड़ाने वाला होता है यहाँ पर रचना करने वाला है भूबह भावती इति भूब पहले में तो भावती इति भू दूसरे में भावती करोती निर्मा निर्मापयती इति इस कारण से वो भू है और स्व ये उसी अर्थ में है स्व सुख स्वरूप है अगला शब्द है प्रजा भी सुप्रजा प्रजाओं के द्वारा हम अच्छी प्रजा वाले हो जावें अब यहाँ प्रजा शब्द से क्या क्या लिया जाएगा अर्थ जो गृहस्थ व्यक्ति है वो तो इस शब्द का सीधा सीधा अर्थ ले लेगा कि हमको संतान चाहिए प्रजा चाहिए राजा कोई है वो भी ले लेगा अर्थ हमको प्रजा चाहिए जो अभी युवा है या अभी युवा नहीं हुआ है वो भी मले लेगा कि कल को हमें चाहिए संतान वो भी ये अर्थ ले लेगा लेकिन जो छोटा बच्चा है और जो ब्रह्मचारी है जो साधु हो गया सन्यासी हो गया या बानप्रस्थ में चला गया अब वो क्या अर्थ लेगा इसका नहीं यहाँ तो प्रजा की कामना की गई है ना प्रजा हमारी हो जाए और अच्छे प्रजा वाले हो जाए तो प्रजा का अर्थ क्या करेंगे वो प्रजा तो नहीं होता है ना प्रजा तो प्रजा एती प्रजा जो उत्पन्न होता है हाँ नश को उत्पत्ति नहीं है ना उसमें फिर तो यहाँ उत्पत्ति अर्थ भी तो होना चाहिए इंद्रिया कहा होता है प्रजा का अर्थ प्रजा अर्थ मान लो इंद्रिय है लेकिन वो उत्पत्ति अर्थ वाला नहीं होगा ना यहाँ तो उत्पत्ति अर्थ है लेना है प्रम्चारी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी या आचार्य का शिष्य पुत्र क्यों होगा कैसे होता है वो तो अनुयायी जो उसका होगा पुत्र कैसे हो जाता है पुत्र किसको कहेंगे संतान किसको कहेंगे संतान किस और संतान दुखी जो करता है संता पहती थी नहीं तो तनु बिस्तारे है ना हा जो बढ़ाता है आगे उसको संतान कहते हैं सम्यक तनोति थी, थी संताना या जो अच्छी प्रकार से तानता है धारावाह निकालता है उसको आगे बढ़ाता है धारावाहिक ग्रुप में तो ईश्वर की हम संतान हो जाते हैं या सन्यासियों के भी संतान होते हैं आचारी के भी ब्रह्मचारी के भी साधु सन्यासी के भी गिरस्थ के भी संतान होते हैं तो वो किस अर्थ में होते हैं शारीरिक उत्पत्ति अर्थ में नहीं होता है इसका मूल अर्थ शरीर से जो उत्पन्न होता है केवल माता पिता के शरीर से वही संतान नहीं है वो गौण रूप में संतान है मुख्य रूप में होता है जो ज्ञान या कर्म को सतत आगे बढ़ाने वाला है वस्तुतः वो है संतान जो जिसके ज्ञान को या कर्म को आगे बढ़ाता जाता है बढ़ाने वाला होता है वो ही उसका संतान होता है हैं? वो भी वो उत्पत्ति वो अभी तो नहीं वो भविष्य में हो जाए या मेरी बुद्धि को बढ़ाने वाला कोई हो जाए अभी उस पर लागू नहीं हो पाएगा ये पहले तो वो बनेगा ये या वो दूसरे अर्थों में ले सकता है कोई चीज जो बनाता है ना वो लिखेगा बनाएगा नहीं जो उसको आगे प्रशंसित करेगा उसको समाज में या कहीं पर भी यानी उसके विचार को वाणी को क्रिया को जो भी आगे बढ़ाने वाली कोई भी जो वस्तु होगी बुद्धि ही हो जाएगी उसकी वहाँ उसके लिए बुद्धि संतान है धनोती थी विस्तारे विस्ता सम्यक विस्तारेति विस्तारयती ज्ञानानी कर्माणी यह सन्तान अच्छे प्रकार से जो किसी के ज्ञान या कर्मों का विस्तार करता है वो संतान होता है तो इस परिभाषा से हम ईश्वर के संतान हो जाएंगे ईश्वर के भी जो ज्ञान हैं या उसके जो उपदेश हैं कर्म उसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो हम उसके संतान हो जाएंगे संतान भी माता पिता की संतान इसीलिए कहलाती है कि वो उसके परंपरा को आगे बढ़ाते हैं वो परंपरा और क्या चीज़ होती है उसका आचरण होता है उसके जो आदर्श हैं मान्यता हैं यही उसकी परंपरा है वो उसको आगे बढ़ाता है या उसने जो भी धन संपत्ति एकत्रित कर रखी है उसका उसकी रक्षा करता हुआ आगे बढ़ाता है उसको और इसलिए वो उसका संतान है मूल चीज़ है उसके विचारों को यानी कि ये मैं हूँ और मैं होने पर जब पुत्र को भी कहता है मेरा ही स्वरूप है तो उसका स्वरूप एक तरह से बढ़ गया ना तो लौकिक दृष्टि तो इस कारण से संतान है वो और वास्तविक दृष्टि में वो उसके विचारों आदर्शों को कर्मों को व्रतों का नो अनुव्रता पितु पुत्रो पुत्र जो होता है वो पिता का अनुकरण करने वाला होता है यानी उसके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाला होता है है इस कारण से वो उसका पुत्र है या संतान है तो ऐसे जो सन्यासी होगा गुरु होगा आचार्य होगा उसकी भी अपनी व्रत होते हैं उसके भी अपने आदर्श होते हैं अनेक विद्वान हो उनमें भी तो कुछ कुछ किसी विषय बिसे विशेष में होती है ना विशेषता कोई योग के विषय में किसी और विषय में होगा तो वही उसके आदर्श हैं व्रत हैं अब उसी व्रत को जो आगे बढ़ाएगा अब वो ही उसका संतान हो जाएगा वो उसकी संतान हो जाएगी लेकिन सम्यक कहा सम्यक ज्ञान और कर्म को बुरे, कर्म बुरे वाले को नहीं आएगा चलता है। <coughs> तो यहां प्रजा का मतलब हो गया अच्छी जो परंपरा है या अच्छे जो है, अच्छे जो जो ज्ञान हैं कर्म है, हम उनसे युक्त हो जावें। या ऐसे ज्ञान कर्म को बढ़ाने वाला जो भी हमारा कोई भी व्यक्ति हो हम उनसे युक्त हो जाएं कई हो जाएं हमारे वो तो ये कब होता है जा करके किसी भी ज्ञान विज्ञान को हम इतने उत्कर्ष पर पहुंचा देते हैं या कर्म को जिससे सीधा सीधा सुख उत्पन्न होना दिखने लग जाता है तो उस स्थिति में अब क्या होता है कि हम दूसरे के लिए सोता उदाहरण बन जाते हैं उदाहरण समय वही बनेगा जिससे सुख निकलता हुआ दिखे अच्छा होता है जो अच्छा लगता है उसी का अनुकरण करते हैं ना लोग जब दिख जाएगा कि ये सुखद वस्तु है तो लोग बिना पूछे अब चुराने लग जाएंगे वो तो पहले तो सुनेंगे नहीं मानेंगे नहीं लेकिन एक बार उनको पता लग जाए तो बिना पूछे लेना शुरू कर देंगे वो तो अब जिस व्यक्ति से वो गया वो उदाहरण बन जाएगा उसका ऐसे ही हम प्रजा की कामना करते हैं तो प्रजा के लिए अब हमको हुआ कि हम किसी भी एक ऐसे आदर्श को हम अपने जीवन में उतार लें जिससे कि वो दूसरे के लिए स्वतः अनुकरणीय हो जाए तो अब ऐसी स्थिति में उसको देख देख करके जो भी बनता जाएगा वो फिर हमारी संतति हो जाएगी और हम उससे युक्त हो जाएंगे अब युक्त होने के बाद फिर उसे हमको सुख सुविधा भी हो जाती है सुरक्षा भी हो जाती है और मूलतः वो आदर्श यदि स्थापित हो जाता है लोक में तो सभी आदर्श सुख के कारण बनते हैं अनदर्श जो होता है वो दुख का कारण होता है और आदर्श केवल सुख का कारण होता है तो हम अपने को इस रूप में तैयार कर दें कि दूसरे भी हमारे अनुकरण करने लगे अनुकरणीय हो जाए तो ये हमारी सुप्रजा की स्थिति है सुप्रजा भी सुपोष से देखने की दृष्टि से तो व्यक्ति ही दिखेगा वहाँ पर स्थूल रूप से लेकिन उसकी मूल भावना होगा व्यक्ति भी हमारे विचारों और व्यवहारों को बढ़ाने वाला होगा सही होगी हो जाएंगे सुबीरो वीर ही यहाँ वीर शब्द क्या है वीर शब्द यहाँ पराक्रमी अर्थ में है जो भी उत्तम कर्म या आदर्श जिनको हम बढ़ाना चाह रहे हैं उनके फिर क्या होंगे समाज में अवरुद्ध कारण आएंगे हमको आगे बढ़ाने वाला नहीं देगा वो विरोधी आएगा सामने तो ऐसे विरोधियों का हर समय तिरस्कार करने वाला जो हमारा सहयोगी होगा वो वीर है यहाँ पर उनो की मर्यादाओं की या आदर्शों की रक्षा करने में जो हर समय तत्पर रहता है उसके विरोधियों को दुष्ट लोगों को हर समय जो प्रताड़ित करते रहता है वो वीर कहलाता है तो हमारे पास ऐसे वीर होने चाहिए जो हमारी आदर्शों और श्रेष्ठ गुणों की रक्षा करने में तत्पर रहें ऐसे पराक्रमी शक्तिशाली व्यक्ति भी हमारे पास होने चाहिए जो हमारी इन आदर्शों की रक्षा कर सके वो संतान वाले भी हो जाएंगे या फिर दूसरे भी सहयोगी हो सकते हैं मूल चीज है आदर्श की प्रतिष्ठा और उसके जो विरोधी हैं उनका तिरस्कार करने वाला उनको रोक के रखने वाला या उनको नष्ट करने वाला तो ऐसे लोगों से भी हम युक्त होवे यानी हमें ऐसे लोगों की भी कामना रखनी चाहिए हमें ऐसे लोगों पर भी ध्यान रखना चाहिए हम अपनी योजनाओं को व्यवस्थाओं को इतना विस्तृत कर करें कि अन्य लोगों के लिए हमारे पास स्थानों में वीरों की से युक्त तो होवें सुपोषा पोषण अब मर्यादा की हमने उत्पत्ति कर दी स्थापना कर दी और उसके लिए वीरों की सुरक्षा के भी प्रबंध कर दिए अब होता है कि कोई भी कार्य केवल आगे बढ़ा बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ उतना ही पर्याप्त नहीं होता है कोई चीज़ आपने व्यायाम सीख लिया और सीख करके केवल सिखाने लग गए और उसको भी सिखाया कि तुमको सिखाने में काम आएगा फिर उसको सिखा दिया कि तुमको सिखाने में काम आएगा तो वैसे सिखाने में तो काम आएगा लेकिन तुम्हारे लिए कहाँ काम आएगा अपने लिए भी होना चाहिए ना? व्यायाम सिखा रहे हैं किसी को तो वो सिखाने के लिए सिखा देते हैं या उसके अपने के लिए सिखाते हैं सिखाने लेकिन सिखाने वाले यही कहते हैं कि तुमको सिखाने में काम आएगा अभी जैसे तो वो आपको बनाएंगे हम प्रचारक बना दें, तो दे आपको यही बताएंगे नहीं कि बताने में काम आएगा अभी ये व्याख्यान हमको आपको बता रहे हैं ये तो हम यदि कहेंगे कि आपको बताने में काम आएगा ये दूसरे को तो ये आधा है गौण है ये बताने में इतना ही केवल प्रयोजन नहीं होता है बताने में काम होगा वो आप उसको कह देंगे बताने में काम आएगा वो उसको कहेगा बताने में काम भई फिर मुख्य काम कहा होगा तो कोई भी जो गुण होता है कोई भी जो होते हैं वो वस्तुतः सुख के वर्तमान करने वाले भी होते हैं वर्तमान सुख चाहिए उससे पहले अपने को पुष्टि चाहिए हम जब पुष्ट हो जाते हैं तो उसी चीज को तो दूसरे में करना है ना कोई भी व्यक्ति बड़ा बनेगा या उत्तम बनेगा वो क्या बनेगा उत्तम उसके जीवन में ही सदगुण भरेंगे ना यही तो है उत्तम तो और क्या होगी और सिखाना क्या होता है किस चीज क्या चीज सिखाई जाती है जिससे हमको सुख हुआ है और जिससे दुख दूर हुआ है तो यही चीज सिखाने की होती है हमको जिससे कुछ नहीं मिला वो चीज अगर सिखाते हैं तो वो फालतू है एक तरह से हम ही नहीं जानते ईश्वर के बारे में और दूसरे को उपदेश करते रहें, तो वो होता है पर उपदेश वो धंधा हो जाएगा फिर एक तरह से व्यापारी या दुकानदार क्या करता है दुकान में जितनी भी चीजें एक का भी प्रयोग नहीं करता वो वो सारा बेचने के लिए होता है वो पैसे के लिए करता है वो तो ये भी दुकानदारी हो जाएगी अपने जीवन में उसको नहीं लाना चाहते हैं, दूसरे में अगर लाना चाहते हैं, तो दूसरे के माध्यम से तो सुख चाहते हैं यानी उसमें जो पुरुषार्थ यानी सीधा सुख लेना चाहेंगे ना तो सीधा त्याग पुरुषार्थ करना पड़ेगा स्वयं को वस्तुता व्यक्ति उससे बचना चाहता है उससे सुख होता है लेकिन स्वयं जो त्याग और पुरुषार्थ करना पड़ता है वो पूरा नहीं करना चाहता है वो, दूसरे से चाहता है राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए हमारे एक से एक नौजवान होने चाहिए समाज में भी राष्ट्र में होने चाहिए लेकिन हम नहीं रक्षा करने वाले होने चाहिए ताकि वो वो तो रक्षा बाधकों को हटाए मरे तो वो फिर सुख लेंगे हम रोते हैं ना कितने लोग ऐसे रोते हैं देखो समाज का नाश हो रहा है कोई नहीं सामने आ रहा है और अपना नहीं देगा सामने आने के दूसरे के लिए तो रोएगा कि ये नहीं है ये नहीं है वो नहीं हो लेकिन अपने आप कितना योगदान दे रहा है ये नहीं होता है तो ये मंच वाली स्थिति हो जाती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये उस मंत्री कह रहा है पोष से यानी उससे जो सीधा सुख मिलता है ये हमको मिलना चाहिए हमारा सुख स्थिर होना चाहिए इससे आदर्शों से हमें स्वयं हमारा जीवन पुष्ट होना चाहिए यानी उसका हमें सुख सदा वर्तमान हो जाए तो इन सब सुखों से हम सुखी हो जाएं यहाँ साधन भी आ जाएंगे जो भी होगा और मुख्य रूप से पोषण यानी हम उससे उस सुख से, से युक्त हो जावे वीरों से जो सुख होना है हम स्वतः वीर हो जाएं संतान जिसको बढ़ानी है उस चीज से हम स्वतः युक्त रहें और इनका सुख हमको मिलने लग जाए नर्य यजा में पाही अब इसके बाद है फिर कि ये चीज हमारे पास होने चाहिए प्रजा होनी चाहिए उसके रक्षक होने चाहिए और उससे मिलने वाला सुख हमारा वर्तमान हो जाना चाहिए इतना होने के बाद अब फिर आएगा कि हमें फिर से उसकी रक्षा करनी होगी पीछे तो उत्पन्न करने की और बढ़ाने की थी बात अब उसकी रक्षा की बात हो जाएगी कोई चीज जब तैयार हो जाती है तो अब उसका काम क्या होता है सुरक्षित करना हमारा हो जाता है पहले नियम क्या है चार आते हैं ना वो अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा और रक्षित का दर्दन और बर्धन का दे देना दे फिर आगे बढ़ा देना उसको तो इस तरह से होता है सभी चीज़ों में यही लगेगा पहले जो नहीं हमको प्राप्त है उसको प्राप्त करेंगे प्राप्त करने के बाद अब उसकी रक्षा भी हमारा दायित्व तो बन जाता है तो अब इसमें कहा गया ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है इसमें आप हमारे इन प्रजाओं की रक्षा करें प्रजा तो हमारे पास होवे पर उसकी रक्षा भी हमारा दायित्व बनता है तो अब उसकी रक्षा के लिए फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना से करने से पहले अपने को ही पुरुषार्थ करना होता है तो अब हम जिन प्रजाओं को हमने जो बढ़ाया है उनकी रक्षा का भी हमारे अंदर समर्थ होना चाहिए पशुओं की तरह नहीं होता है ना पशु तो अब दस दस बच्चे या कितने बीस बीस भी हो जाते हैं कुत्ते के जैसे अब उनको चिंता तो नहीं होती ना कितने को हम खिलाएंगे पिलाएंगे तो ऐसे माता पिता कोई माता पिता नहीं है उनमें इतना समर्थ होने चाहिए कि हम इसको समर्थ बना देंगे तो ये नियम जैसे माँ बाप पर लागू होगा जितने थे पिता बने साधु संन्यासी सभी पर लागू होगा आचारी पर भी लागू होगा साधु सन्यासी पर जो भी अपनी बढ़ाता है वो तो बढ़ाने के लिए उसकी रक्षा का भी प्रबंध उसको करना चाहिए उसकी भी योजनाएं उसके दिमाग में होनी चाहिए ये किस प्रकार से सुरक्षित हो जाएंगे यहाँ पर इतना ध्यान देना पड़ेगा कि यही क्या होता है राग का भी बनता है यहाँ से क्षेत्र एक स्वाभाविक कामना होती है ना जो कुछ किया है ये सुरक्षित रहना चाहिए तो अब ये है कि सुरक्षित रहना चाहिए लेकिन इसका संबंध मेरे सुख से से केवल है तो अब यहां से क्या होगा सो स्वामी संबंध बनेगा राग होगा और संबंध बनेगा तो इस कारण से इसको भी देखना पड़ेगा यहाँ प्रजा को भी हम उत्पन्न करेंगे शिष्य को भी अन्य लोगों को सभी को भी बढ़ाएंगे लेकिन उसका उद्देश्य मेरी अपने सुख की सुरक्षा केवल नहीं होगी उसका होगा कि जैसे मेरा जीवन सुखी हुआ ऐसे अगले का भी हो इस दृष्टि से भी अब हम बढ़ाएंगे उसको किसी स्थान संस्थान की हम संस्था की स्थापना करते हैं किसी पुस्तक का लेखन करते हैं या किसी अन्य चीजों का संपत्ति बढ़ा देते हैं कुछ भी कर देते हैं हमने बढ़ा दिया तो बढ़ाने के बाद ये होगा कि जैसे मुझे इससे सुख हुआ ऐसे अगले को भी सुख हो जाए इसलिए हम तैयार करते हैं जैसे पेड़ लगाता है ना कोई तो इसमें तो ऐसा भी होता है कि किसी पेड़ का फल वो खाएगा ही नहीं लगाने वाला तो अब होगा कि वो दूसरे के कार्य आएगा तो जैसे पीछे वालों ने अगर आम का पेड़ नहीं लगाया होता तो अब हमको नहीं मिलता ये तो ऐसे ही यदि हम वर्तमान में ले लगाते हैं तो अगले वाले को नहीं मिलेगा ये तो ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी कार्य कर रहे हैं केवल अपने लिए नहीं होगा वो रक्षा वृद्धि सारी चीज की जाती है लेकिन अपने लिए माता पिता संतान को भी चाहते हैं वो केवल इसलिए चाहते हैं कि मुझे आगे जाके सुख होगा इससे अब इस कारण से ही अब वही क्या हो जाती है ऐषणा बन जाती है गुरु भी कोई चाहता है कि शिष्य मेरा नाम केवल बढ़ाने वाले हो इसका जीवन चाहे कैसा भी होगा पर मेरा नाम बढ़ाने वाला हो भक्तों की संख्या इसलिए वो बढ़ाते हैं कि मेरे बढ़ाएंगे वो तो अभी क्या है ये ऐशना बन जाएगी कोई भी गुरु अपने शिष्यों को यदि अपना ही विस्तार करने अपने ही बढ़ाने को कहता है अपना नाम आगे ले जाने कह रहा है, तो वो अब ऐश्ना है वो संतान नहीं होगी वो संतति नहीं कहलाएगी वो वो दोष हो जाएगा फिर तो उसमें इतना ही होगा कि अब ठीक है वो जैसे मेरा जीवन उन्नत हुआ है इसका भी जीवन उन्नत होबे और ये आगे आगे चलता जाए कोई भी जो महात्मा है या आ, क्या कहते हैं गुरु है उस गुरु का गुरुत्व तभी तो है जो परम गुरु तक जोड़े अगले शिष्यों को अगर परम गुरु से जोड़ देता है तो इस कितने में उसका गुरुत्व तो सफल है लेकिन जो गुरु अपने शिष्यों को परम गुरु से नहीं जोड़ सकता उसका गुरु तो असफल रहेगा वही फिर क्या बन जाता है संप्रदाय नहीं तो बनता है लोक में जितने भी संप्रदाय जो बन रहे हैं ना उसका मूल कारण यही है उसका जो गुरु है वो अपने शिष्यों को ईश्वर से नहीं जोड़ पाता है अपनी संख्या तो बढ़ा देता है कि मेरे इतने सारे भक्त हैं, लेकिन उनको ये शिक्षा नहीं देता है कि मुझसे बढ़कर के एक और गुरु है ईश्वर से मतलब परम गुरु से वहां तक जाने की विद्या नहीं देता है उनको या तो वो कह देता है कि मेरे से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा सब कुछ यहीं हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से भक्त भी मानते हैं कि गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो सब हो जाएगा तो यहां पर क्या है उसने रोक के रख लिया अपने से बाहर नहीं जाने दिया छूट नहीं देते है ना कितने सारे गुरु होते हैं दूसरे की पुस्तक भी नहीं पढ़ने देते हैं दूसरे के सत्संग में भी जाने नहीं देते हैं, इतना सारा प्रतिबंध लगा देते हैं उसकी बुद्धि पर पढ़ना पाप है ऐसे हाँ तो वो सारा का सारा क्या है अब उसने जकड़ लिया अपने से तो ये सबकी सब क्या है ऐश्ना है भी। ये सुरक्षित नहीं रहेंगे यही परंपरा बन जाती है रूढ़ी है ये ऐसा नहीं होना चाहिए इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए मतलब सुरक्षित करना है इस चीज को यानी ईश्वर से चीज आई है और हमारे पास ईश्वर से जुड़ने के लिए आई है एक तरह से तो जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ जाते हैं तब तक उस चीज को हमें सुरक्षित ही रखना पड़ेगा और जैसे हम जुड़ जाते हैं तो अगला भी जुड़ जाए तो अगले जुड़ने के लिए भी हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए तो इसलिए अब हम ईश्वर से यहाँ हम केवल समर्थ नहीं हो पाएंगे पूरी रक्षा के लिए तो ईश्वर से भी हम करेंगे कि हमारी इस तरह की परंपरा आगे बढ़ती जाए ताकि जैसे हम आपसे जुड़ने में समर्थ हुए तो हमारे अगले वाले भी जुड़ते जाएं तो उनके लिए हम बचा के रखेंगे तभी तो जुड़ेंगे ना वो यदि हम फिर से इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते विद्या की विद्यालय की स्थापना नहीं करते हैं आ, शास्त्रों का निर्माण नहीं करते हैं तो अगले वाले को कहां से मिलेगा हुँ? तो अगले वाले के लिए भी करना भी रक्षा है ये, लेकिन उसका उद्देश्य यही रखना चाहिए मुझे जैसे लाभ हुआ और मैं जैसे ईश्वर से जुड़ गया इसके कारण अगले वाले भी को भी लाभ हो वो भी जुड़ जाएंगे तो इस दृष्टि से उसको बढ़ाना चाहिए निर्माण करना चाहिए उसकी भी रक्षा करनी चाहिए आगे न? आगे बढ़ाना भी ये भी एक रक्षा है उसकी तो इस रूप में है ईश्वर आप हमारे प्रजाओं की रक्षा करें यानी हम उस आदर्शों को आगे बढ़ाने तक फैलाएं इतना विस्तृत करें पशुओं में पशु आप प्रशंसा के योग्य हैं यानी सब प्रकार से गुणवान हैं तो आप हमारे पशुओं की रक्षा करें यानी पशुओं की भी व्यवस्था उसके लिए भी होनी चाहिए जैसे हम मनुष्यों के लिए है ऐसे पशु पक्षियों के लिए भी स्थान होना चाहिए उनको भी मार के खा जाएंगे तो उससे हमारी ही हानि होगी ईश्वर ने सभी को जीने के लिए यहाँ पर अवसर दिया हुआ है इसलिए सभी को जीने का अधिकार होता है और लाभ भी हमको होता है पशुओं से तो उस लाभ के लिए भी पशुओं को सर्वथा नष्ट नहीं कर देना चाहिए उनसे लाभ लेने के बाद उनको पूरा मार के खा जाते हैं जितनी देर तक गाय दूध देती है उतनी देर तक दूध लेते हैं फिर उसका मांस खा जाते हैं तो ऐसा उचित नहीं है उनको भी फिर जीने का भी अवसर देना चाहिए उनका तो ऐसे उनकी भी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है ईश्वर की ओर से ये विहित है अथरिय और यह स्थिर सुख वाले या सर्व्यापक आप मेरे पितुम पितु का मतलब यहाँ रक्षा के जितने साधन हैं अन्न यान जो कुछ होगा वस्त्र भवन सब कुछ इन सब की आप रक्षा करें यानी हम इस प्रकार से चलें ऐसा पुरुषार्थ करें ऐसे नियम बनाएं, ऐसी योजना रखें ऐसी व्यवस्था करें कि ये सब अन्न आदि की हमारे पास कोई कमी ना रहे सब सुरक्षित रूप में इसका भंडारण करते रहें उत्पन्न तो कर लिया लेकिन भंडारण ठीक से नहीं किया तो भूखमरी आएगी फिर कहीं पर वर्षा होती है तो कभी किसी साल तो खूब वर्षा हो जाती है किसी जल नहीं भी होती है तो कहीं पर अन्न उपजता है कहीं नहीं उपजता है तो इसकी ठीक व्यवस्था यदि नहीं होगी तो कहीं तो भुखमरी होगी और कहीं बहुत अधिक हो जाएगा तो इस कारण से ये सब उसकी सुरक्षा में आएगा तो इन सब की भी उचित व्यवस्था हमारे द्वारा होनी चाहिए ईश्वर के ओर से हमें ऐसा प्रकार की बुद्धि मिले इस प्रकार से ये प्रार्थना करनी चाहिए धर्म के बदले अगला